बहनों तो एक भाई ने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर में दे दूं। आप कहते हैं कि बदले की भावना अच्छी नहीं होती परंतु आपके राम भक्त हर साल रावण के बुट जलाकर कर बदले की भावना को उसाते हैं, उसाते हैं। ये इसमें तो गलती है दो एक तो ये है कि मेरे राम भक्त कौन है वो मैं जानता ही नहीं मेरा राम भक्त अगर मैं हूँ तो अच्छा है उसका भी मुझको पता नहीं है राम भक्त होना वो कोई मामूली बात थोड़ी है तो एक तो वो तो कोई बड़ी गलती है कैसे कहना है कि आपके राम भक्त मेरे राम भक्त कोई है ही नहीं अभी ऐसा करते हैं कि रावण का भूत बना देते हैं और पीछे राम उनको परास्त करते हैं अभी तो राम परास्त करते हैं और रावण को तो रावण कौन है राम कौन है तो कोई हरेक आदमी राम बन सकता है अगर हरेक आदमी राम बना तो पीछे रावण कौन बनेगा ये तो एक कथा है और कथा में तो ये मान्यता है ना कि राम उनको तो ईश्वर है और रावण है वो ईश्वर का दुश्मन है इसलिए उसको असुर कहा उसका नाम रावण कहा उसका नाम राक्षस कहा निशीचार कहा कि जिसका काम ही ऐसा है कि ईश्वर को मानना नहीं है और पीछे ईश्वर को न मानते हुए मर जाना तो आखिर में राम का मृत्यु हुआ राम के हाथों से तो, तो भगवान के हाथों से तो ये जो कठानिक है और ये जो रावण का बूट बत, बनाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को ऐसा कहकर उकसाते हैं कि अच्छा तुम्हारे तो बदला लेना ही चाहिए इसमें तो ये मैं उसमें से ये सीखता हूँ कि वो बताते हैं कि आदमी दूसरा के सामने बदला न लें क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैं मान लूँ कि यहाँ जो भाई मेरे पास बैठे हैं वो रावण है और मैं राम हूँ तो मेरे जैसा उद्धत आदमी कौन बन सकता है मूर्ख कौन बन सकता है मुझको क्या पता है कि तो मैं रावण हूँ तो मेरे में कितनी दुष्टता भरी है उसका तो कोई आपको तो पता नहीं चलता है आप तो माने के जो महात्मा पड़ा है लेकिन ईश्वर के दरबार में मैं महात्मा हूँ कि मैं दुष्ट आदमी हूँ वो तो कोई नहीं जान सकता मुझको भी बुरा पता नहीं चलेगा कि मेरे में दुष्टता कितनी भरी है या तो मेरे में साधुता कितनी भरे वो तो साधु हृदय है तो दुष्ट हृदय वो जानने वाला तो राम जी पड़ा है तो वो तो ऊपर पड़ा है वो सबका सबको दिखता है किसी कोई चीज उससे भी छुपी नहीं ले सकता है तो इसमें तो ये बताते हैं कि इंसान किसी का बदला ले नहीं सकता है लेकिन किसका बदला ले उससे कोई बुरा होगा वो थोड़ा बुरा है पूरा बुरा नहीं है तो उससे बदला लेना इंसान जब संपूर्ण है तो संपूर्ण तो हो नहीं सकता है भगवान ही संपूर्ण है लेकिन माना कि इंसान संपूर्ण है तब तो पीछे दूसरों को संहार करे दूसरों को सजा दे और तुम्हें तो जब कि दूसरा आदमी है वो बहुत अपूर्ण है लेकिन आज तो वो परीक्षा के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं तो वो जो पुतला बनाते हैं विजयादशमी के रोज उसका मतलब मेरी निगाह में इतना ही है कि वो बदला लेना वो वो इंसान का मनुष्य का आदमी का काम नहीं है बदला लेना तो उसको तो बदला भी नहीं कहा जाए लेकिन जो कुछ भी है संहार करना है हिंसा करना है तो तो ईश्वर ही कर सकता है दूसरा कुछ नहीं तो ईश्वर के दरबार में ईश्वर तो हिंसा भी नहीं करता है अहिंसा भी नहीं मानता है ईश्वर तो ईश्वर ही है उसके गुण क्या है वो तो निर्गुण है गुणा है तो उसके लिए ये सब कहीं हम तो तो कहीं, लेकिन ये दृष्टान्त ही ऐसा है कि जितने रावण इस दुनिया में बढ़े हैं उसको संहार करने वाला एक राम जी है ईश्वर है ये बताने के लिए वो विजयादशमी की चेष्टा होती है बाकी यू तो है मैं समझता हूँ कि इसमें से ए, लोग ऐसा भी मान लेते हैं कि अच्छा ये हमको दरिक विजयादशमी के रोज ऐसा सिखाते हैं कि कानून तुम्हारे तो हाथ में है सब अपना बादशाह बन जाए और सब वो तो अपूर्ण बना और दूसरे सब अपूर्ण है तो जिसका आघात करना है जिसकी कटल करना है वो कटल करें ऐसा ऐसा आज हिंदुस्तान में हो रहा है क्योंकि हम पागल बन गए हैं ऐसा में कहता है हम तो वो तो एक मैंने जवाब दिया मेरी उम्र ही के जो भाई पूछते हैं वो भी समझ गए होंगे और सबको समझने लायक सीधी सीधी बात है कि राम का रावण का दृष्टान्त लेकर हम हम हम हम पाप पापाचारी न बनें हमारी तो पुण्यवान बनना चाहिए राम का नाम देना और पीछे पापाचारी बनना वो तो हम ईश्वर की निंदा करते हैं ये ये मैं तो अभी आप लोग में से मुझको कोई पूछ सकते हैं कि लंबी चौड़ी बात तो करते हो लेकिन काश्मीर में हो रहा है उसका कोई पता है पता है मुझको पता तो इतना ही है दूसरा नहीं है कि जो अखबारों में आता है वो अगर अखबारों में आता है वो बात सही है तो बहुत बुरी बात है ये मैं जरूर कह सकता हूँ और इस तरह से कोई न धर्म की चेष्टा हो सकती है न कर्म भी हो सकता है और इस तरह से वो तो उसमें तो इल्ज़ाम तो लगाते हैं पाकिस्तान पर ना कि पाकिस्तान में ऐसी चेष्टा करते हैं कि चलो कश्मीर को मजबूर कर देना तो वो तो हो नहीं सकता है होना नहीं चाहिए इसमें मुझको जरा सा भी संदेह नहीं और इस तरह से कोई करे कि चलो हम उसको मजबूर करके उसके पास से ले लें पीछे भले कुछ भी हो मुझको उसमें कोई परवाह नहीं है कि आज तो कश्मीर है कल हैदराबाद को मजबूर करो जूनागढ़ को मजबूर करो कोई भी मजबूर करो उसमें क्या है वो न्याय अभी की तुलना नहीं करना चाहता हूँ मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है और ऐसा कोई नहीं कर सकता नहीं वो तो मैं काश्मीर को तो मजबूर मत करो मैं कहूँ ऐसा लेकिन जूनागढ़ को तो मजबूर करो मैं वो नहीं कह सकता मैं तो कहूंगा कि कोई किसी को मजबूर न करे तब क्या करे तो ये है कि कोई जबरदस्ती न करे लेकिन काश्मीर के लोग है आज आज की दुनिया में काश्मीर के राजा वो काश्मीर के महाराजा नहीं है ये बड़ी अदब से मुझको कहना पड़ेगा और ये दूसरी कोई पर रियासत ले लो उसके राजा वो वो जो रियासत में राजा माना जाता वो नहीं है वो तो बनाने वाले तो चले थे अंग्रेज अंग्रेज सल्तनत में तो इस स्तरी से राजा महाराजा सब बना लेते थे और इसके मार्फ तो उसका राजतंत्र चलता था राजदंड मिलता था अब अभी, अभी तो प्रजा का तंत्र बना तो राज किसका है वो तो प्रजा का कश्मीर में भी प्रजा का है और दूसरी रियासतें वहां भी प्रजा का है हैदराबाद में भी प्रजा का है जूनागढ़ में भी प्रजा का है कोई मेरे नजदीक भेद है, सब पे, चलती है राजा तो प्रजा है प्रजा तो कहे वो अगर कश्मीर की प्रजा कहें और सबको आजादी से पूछना चाहिए उस पर आक्रमण नहीं हो सकता है उसके देहातों को नहीं जला सकते हैं उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं आराम से आजादी से प्रजा कहें कि हम तो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो उनको पाकिस्तान से रोक सकती है ऐसे अगर प्रजा कहें भले मुसलमान की आबादी बड़ी है और मुसलमान कहें कि नहीं हम तो हम तो यूनियन में रहना चाहते हैं ऐसा कहें कहें तो उनको हक है लेकिन मजबूर नहीं कर सकते न यूनियन के लोग मजबूर कर सकते हैं काश्मीरी लोगों को न पाकिस्तान के लोगों को मजबूर करें अगर कोई पाकिस्तान से मजबूर करने के लिए जाते हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत को उनको रोकना चाहिए और उसका साथ न होगा इसी तरह से अगर यूनियन की कोई पर आदमी जाकर काश्मीर को मजबूर कि नहीं तुम्हारे यूनियन में आना है तो तो उसको रोकना है तो उसको रुक जाना ही चाहिए इसमें मुझको कोई संदेह नहीं है तो वो तो मैंने आपको काश्मीर की बात तो कह ली ले। लेकिन दूसरी भी बात मैं मेरे पास लाया हूँ वो भी मैं थोड़ी शो आपको सुना दूँ क्योंकि तो मुझको तो काम तो करना चाहिए पंद्रह मिनट में क्या करूँगा वो तो मुझको पता नहीं है मेरे पास एक तारा गया है वो वो कलकत्ता से तारा आया है कलकत्ता से तो वहाँ तो शांति सेना है उसका तो मेरा ख्याल है कि मैं आपको सुनाया गया हूँ कि वो बनी थी जब मैं वहाँ पड़ा था और पीछे हो गई ईश्वर की कृपा थी तो कलकत्ते में जो कठिन सालता था, था वो बात आसानी से बन गई उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ न मुसलमानों को नुकसान हुआ है न हिंदू को नुकसान हुआ है इस, इतना तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ तो ऐसे मोहल्ले थे जिसमें मुसलमान बेच गए बड़े बड़े मोहल्ले थे और हिंदू को वहाँ से भगा लिया अरे ऐसे ही बाद में ऐसा बना कि दो जिस जगह वह मुसलमान रहते थे तो वहाँ से मुसलमान को भगा दिए उनका धुआं पड़ी आँखी कुछ भी था वो जला दिए तो ले गया तो दोनों अत्याचार हुआ वो नहीं हो सकता था कि तो पीछे वहाँ ऐसा हो गया सारे के सारे खीसा मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो पीछे वहाँ नहीं बीच गया बीच गया उसका नतीजा आखिर में भगवान ऐसा लाया कि जिससे वो शांति से ना पहले तो उसमें तो बड़े जो विचारे वो विद्यार्थीगण थे और दूसरे आदमी थे वो बन गए तो यहाँ लिखते हैं कि यहाँ तो दशहरा और ईद बड़ी मजेद से हुआ है हिंदू मुसलमान आपस आपस में मिलजुल कर रहे हैं और हमने वो दोनों क्योंकि वहाँ तो ईद तो कल हुई आज यहाँ ईद मानी गई है लेकिन वहाँ कल मानी गई तो तो दशहरा और दूसरे रोज ईद बन गए तो दोनों की जिक्र करके वो तारों भेजा है कि हम तो शांति से ना सब जगह पर फैल गई थी और कोई किसी जगह पर नहावरा में न कलकत्ता में न कहीं भी कोई ने किसी को नुकसान नहीं किया है और कोई किसी को को को को सटा नहीं सका और सब आराम से रहे दोनों दिन और इसी तरह से वो कहते हैं कि हम लोग तो वहाँ भी ईस्ट बंगाल में भी चले गए डाका तरफ और वहाँ भी सब अब तक तो, तो हमारे पास ही है खैर तो मैंने सुन सोचा कि ये तो मैं आपको सुना लूँ कि अच्छा है कि हिंदुस्तान में कहीं भी हिंदू मुसलमान का वैगमंदूर हो एक दूसरों को दुश्मन न माने और एक दूसरों भाई भाई माने तो अच्छाई ही है कलकत्ते में वो एक दूसरों को दुश्मन नहीं मानते तो उसका नतीजा तो यही आ सकता है ना कि करोड़ों की का जहाँ व्यापार चलता है कलकत्ता कुछ छोटा देहात थोड़ी है वो तो बड़ा इसमें तो इतने जहाज आते हैं इतना व्यापार चलता है और इतने लोग हिंदू भी भरें थोड़े मुसलमान भी भरें वो सब व्यापार करते हैं उस सब व्यापार को मिलियामिल कर देना और और बिगाड़ देना वही अगर जो दुश्मन बने तो कोई व्यापार नहीं कर सकते हैं वह शांति से तो इसलिए अगर शांति से वो आपस आपस में भाई भाई हो कर देते हैं तो बड़ी अच्छी बात है तो कलकत्ता से हम कुछ पाठ क्यों ना सीखें और हम सब शांति से न क्यों ना बन जाए आज तो ईद भी है ना मुसलमान मेरे पास तो आ गए मैं तो उनका कोई दुश्मन नहीं मैं तो जैसा हिंदू का दोस्त हूँ ऐसा उनका मैं हिंदू हूँ तो हिंदू के कारण मैं कहता हूँ कि मेरे में तो मुसलमानपर्ण भी भरा है पारसी भी हूँ ख्रिस्ती भी हूँ सब कुछ हूँ क्योंकि मैं सनातन हिंदू तो मेरे दिल में तो सबके लिए दोस्ती ही भरी तो मेरे पास आते है। उसको हैं उसको पहचान लेते हैं कि वो दोस्त तो आज आते थे मैंने पूछता था ईद मुबारक कहा तो सही लेकिन मैंने कहा उनको कि मैं किस से आपको ईद मुबारक कह सकता हूँ आज वो भाई भीड़ पड़े हैं क्या हमको रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे मारेंगे कि नहीं मारेंगे वो भाई है सबको थोड़ा मारते हैं लेकिन चूंके काफी आदमियों कतल कर ली इसलिए वो भाई भीत हो गए हैं और यहाँ तादाद उनकी छोटी है तो पीछे उनको ऐसा लगता है तो जिस जगह पे छोटी तादाद है उस पर अगर आक्रमण करे बड़ी तादाद वाले तो मैं कहता हूँ बड़ा अत्याचार है उस अत्याचार को मिचना ये नहीं तो हमको मिट जाना है तो हम तो मिटे नहीं तो क्या हो अत्याचार को मिटना चाहिए इसलिए मैं कहूंगा कि जैसा कलकत्ता में हुआ ऐसा वो मुझको तार सुना था ऐसा ही हमारे हम कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है और मुझको तो मेरा दिल तब तो नाचेगा आज तो मेरा दिल तो रोटा है ये मुझको कहना पड़ेगा आँख में तो आंसू नहीं जैसे सकता हूँ अगर मैं करूँ तो मेरा काम नहीं बन सकता है लेकिन दिल तो रोटा है कि हम कैसे बने और हम आजादी में, आजादी में में हिंदू हिंदू ऐसे ऐसे बनेंगे ऐसे बनेंगे मुसलमान मुसलमान अगर कोई को देखे जिस पे मुसलमानों की ज्यादा है तो तो उस पर आक्रमण वो तो, तो जाली बढ़े उससे कोई धर्म बच नहीं सकता है जैसे उसको इस्लाम कहो हिंदू धर्म कहो पारसी कहो कोई भी कहो कोई धर्म अत्याचार के मार्फत बच नहीं सकता है धर्म तो धर्म के मार्फत ही रह सकता है बच सकता है दूसरा कोई चारा इस दुनिया में है ही दूसरा मेरे पास ताराया है रतलाम से रतलाम से तारा है, उसमें लिखते हैं कि यहाँ तो अभी महाराजा रतलाम के हैं राजपूत हैं उन्होंने ऐलान निकाला है कि अब तो यहाँ प्रजा का राज होगा वो वो रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार तंत्र होगा और उसके मार्फत मेरा राज चलेगा तो मैं तो उनका ट्रस्टी बनूंगा एक तो वो महाराजा ने यह ऐलान निकाला और दूसरा निकालते हैं तो वहाँ जो जो हरिजन सेवक संघ का तंत्री है वो मुझको लिखता है और दूसरा निकाला कि तो हाँ इस राज्य में हरिजन और दूसरे उसका कोई भेद नहीं रहेगा और जो जो महाराजा का भी ही मंदिर है वहाँ वो चले गए उसके साथ एक बड़ी जमात भी चली गई और उसके साथ हरिजन भी चले गए और हरिजनों को आज से सब जितने मंदिर है वहाँ अस्पृश्यता ऐसी कोई चीज़ नहीं रहने वाली है और ऐसे वो कुए हैं वहाँ से वो वो पानी भी भर सकते हैं ऐसी सब बातें इसमें दिखी है तो अच्छी है तो लगा कि कुछ भी अच्छी बात भी मैं आपको सुना सूंगू तो अच्छा है तो वो भी मुझको अच्छा लगता है होना चाहिए अगर हिंदू धर्म को आगे बढ़ना है रहना है तो हिंदू धर्म में घृणा कैसे अस्पृश्य कैसे अस्पृश्य तो जो पापी है वो अस्पृश्य बन जाता है लेकिन जो पुण्य आत्मा है एक मनुष्य है लेकिन एक मनुष्य जाति मात्र अस्पृश्य बने वो तो बड़ा कवं थे वो तो मैं क्या अभी कहने वाला था बहुत प्रभाव मैंने सुना दिया है तो मुझको ये अच्छा लगा कि यहाँ रतला में स्तर हो गया है मैं तो ये कहूंगा कि अस्पृश्यता की जड़ हर एक हिंदू के दिल में से निकल जाए जिस जगह पर चलता है हिंदुओं की तरफ से वहां भी वो चली जाए तो हम बहुत ऊँचे चलने आ थे और जब अस्पृश्यता की जड़ निकल गई तो इससे कोई हम क्या मुसलमानों को या तो दूसरी कोई कोई धर्मी है उनको अस्पृश्य बनाएंगे जब अस्पृश्य बनाने की जैसी बात हो गई तो वो जो अस्पृश्यता का मेल हमारे भरा है उस मेल का नतीजा हम ले पाते हैं तो मुझको तो बड़ा अच्छा लगता है तो यहाँ रटना में भी ऐसा हो गया है तो मुझको लगा ये दो चीज़ तो मैं आपको कह रहा बस